इस वक्त नैना काफी गुस्से में थी वो विक्रांत को काफी लेक्चर दे रही थी उसने कहा भले ही हम लोगों ने ये ब्याज पर पैसे देने वाले छोटे मोटे गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया है लेकिन इन लोगों का मकबरे के मर्डर केस से कोई भी कनेक्शन नहीं है समझ लो हम लोगों ने इन्हें अरेस्ट करके अपनी मुसीबत कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा लिया जब बाकी के ब्रांच वाले इस केस पर बेहद सीरियस होकर काम कर रहे है तब डीएनगर ब्रांच के ऑफिसर्स ने नॉर्मल गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया है अगर ये बात बाहर गई तो फिर डीएन नगर के लिए बड़ी बेजती की बात होगी बेजती की बात इसलिए है क्योंकि पहली बात तो जहां पर यह फूल मंडी थी और जहां विक्रांत ने जाकर इन लोगों को पीटा था वो एरिया डीएन नगर पुलिस स्टेशन के जुडिशियल फील्ड में नहीं आता है दूसरी चीज ये भी है कि जिन लोगों को विक्रांत ने अरेस्ट किया था इन लोगों का इगतपुरी के मर्डर केस ऐसी कोई कनेक्शन नहीं था और फिर भी जिस तरह से विक्रांत ने इन्हें पीटा था अगर ये बात ऊपर हायर अब्स तक पहुँच गई तो फिर तो और भी ज्यादा मुसीबत हो जाएगी इसलिए नैना ने इस बात को दबाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और किसी तरह से इस मैटर को शांत करवाया वैसे नैना कितना भी कुछ कह ले विक्रांत पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था वो चुपचाप होकर उसकी सारी बातें सुनता रहा विक्रांत को तो अपनी उपलब्धि पर अभी भी गर्व हो रहा था भले ही ये लोग मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह से ब्याज पर पैसा देना और फिर वसूली के लिए किसी लड़की के साथ इस तरह की बदसलू जो जुर्म ही है ऐसे में विक्रांत ने किसी बेगुनाह को नहीं पीटा था विक्रांत अपने मन में तसली के लिए इन लोगों को इंटेरोगेट करने के लिए भी गया था उसने पर्सनली पूरे गैंग से सवाल जवाब किया था लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला यहाँ तक कि विक्रांत ने अपना अदृश्य लाइट डिटेक्टर भी इस्तेमाल किया था लेकिन फिर भी कुछ खास सफलता नहीं मिली दरअसल पूरा गैंग सिर्फ पुराने और अवशेष वाले सामान को बनाता था और फिर उसे उस ले जाकर मार्केट में बेचता था भले ही इनका सामान देखने में मकबरे के भीतर ऐसी मिलने वाले अवशेष और पुराने ऐतिहासिक सामान जैसा दिख रहा था लेकिन ये सब इन्हीं लोगों ने बनाया था कोई भी सामान चोरी का नहीं था इस सामान को बेचने के लिए इनका अलग मार्केट भी था पूरी रात पुलिस इन्हीं लोगों के इंटेरोगेशन में जुटी रही भले ही ये लोग छोटे मोटे अपराधी थे लेकिन फिर भी कागजी कार्रवाई करने में वक्त तो लगता ही है पुलिस को अपना काम करते करते सुबह हो गयी और फिर अगले दिन सुबह दो नई न्यूज सुनने को मिली पहली खबर तो ये थी की अब तक अमित को इगतपुरी ट्रैफिक पुलिस का सीसीटीवी फुटेज मिल गया था लेकिन इस फुटेज में कुछ खास नहीं था वहाँ मकबरे के आसपास सिर्फ छोटे मोटे ट्रक ही आते जाते दिख रहे थे वहाँ कोई छोटी गाड़ी नहीं दिखी अब हो सकता है कि ये लोग ट्रक में ही चोरी का सामान लेकर फरार हुए हों। खैर पुलिस ने अब तक इन ट्रकों के नंबर प्लेट को देखकर उन्हें ट्रैक भी कर लिया था बाद में पता चला की ये सभी ट्रक लीगल ही थे इनसे कोई इलीगल काम नहीं हो रहा था दूसरी न्यूज पुलिस को ये मिली थी कि मिस्टर अय्यर के साथ बाकी के जो दो लोग गायब हुए थे उनके बारे में भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ नहीं लगी थी ऐसा लग रहा था कि ये तीनों जब घर से निकले थे तो काफी प्लानिंग के साथ निकले थे कहीं किसी भी सीसीटीवी फुटेज में इनकी फोटो नहीं आई थी ना ही कहीं से कोई रिकॉर्ड मिल पाया था सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन लोगों को पता लगाने में जब कोई सफलता नहीं मिली तब पुलिस के पास इनके बारे में पता लगाने का एक और जरिया बचा था वो ये था कि विक्टिम के जितने भी ह्यूमन रिलेशन थे सबका पता लगाकर फिर सबसे पूछताछ किया जाए लेकिन ये प्रोसेस भी काफी लंबा था और इसमें काफी वक्त लग सकता है ऐसे में इस तरीके पर काम करना मुश्किल ही था ऐसे में अब जितने भी ब्रांच के लोग इस केस पर काम करने में लगे हुए थे उनके पास यही रास्ता बचा था की सब लोग अपने अपने तरीके ऐसी इन लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश करें इन सब को कोई ना कोई ऐसा मेथड सोचना होगा जिससे ये दूसरे ब्रांच वाले से बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द मिस्टर अयर के दोनों साथियों को खोज सके खैर ये इन सब काम से अभी विक्रांत को कोई ज्यादा मतलब नहीं था उसे तो नैना ने मकबरे में चोरी हुए सामान की खोजबीन में लगा रखा था क्योंकि तो पुलिस को पूरी उम्मीद थी की अगर मकबरे के भीतर ऐसी गायब हुए सामान मिल जाए चोरों का पता भी लग सकता है और फिर हो सकता है की वो चोर मिस्टर अयर का कातिल भी हो और बाकी के जो दो लोग गायब हुए हैं, उन्हें भी उसी ने गायब किया है चोरी का सामान ये शब्द दिमाग में आते ही विक्रांत को कुछ याद आया उसे अपने जिम की याद आ गई पहले उसी जिम में विक्रांत ने सोनू दीदी को अरेस्ट किया था सोनू ब्लैक मार्केट की सबसे बड़ी सरगना थी और सोनू ने बताया था की पूरे मुंबई में जितना भी चोरी का सामान बिकता है सब उसके कंट्रोल में होता है मुंबई की सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट की सरगना थी वो इस वक्त सोनू जेल में है और कोर्ट में उसका केस चल रहा है विक्रांत ने सोचा कि हो सकता है कि सोनू को इस चोरी के बारे में कुछ पता हो जो सामान इगतपुरी के मकबरे से गायब हुआ है हो सकता है कि सोनू को उसके बारे में कुछ पता हो या फिर वो कुछ मदद कर सके विक्रांत को याद आया कि जब वो उन्नीस सौ वाले किडनैपिंग केस पर काम कर रहा था तब भी उसे किडनेपिंग के मामले में सजा काट रहे कैदियों ऐसी काफी मदद मिली थी उनको इंटेरोगेट करके ही विक्रांत को किडनेपर के बारे में काफी कुछ पता लगा था फिर उसे केस को सोल्व करने में भी काफी मदद मिली थी तो फिर इस बार भी क्या ये सब रिपीट किया जा सकता है जो कहावत है ना कि समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों को देखकर खुद की कमी को दूर कर लेता है क्या पता सोनू दीदी मुझे इस केस पर कोई नया अपडेट दे दे या कुछ नया आइडिया ही बता दे हालांकि विक्रांत को ब्लैक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था फिर भी सोनू दीदी को इंटेरोगेट करने के लिए जाने से पहले विक्रांत ने काफी होमवर्क किया था क्यूँकी उसे पता था की सोनू दीदी उसे आसानी से तो कुछ भी नहीं बताने वाली है और ये भी हो सकता है कि सोनू विक्रांत को गठन कहानी बताकर ना देखा एक बार के लिए तो उसे पहचान ही नहीं पाया अब वो पहले जैसे तंदुरुस्त और फिट नहीं दिख रही थी जेल की रोटी खाने से कुछ ही दिन में उसका रंग उतर गया था चेहरे से चमक गायब थी थोड़ी दुबली हो चुकी थी और बाल वगैरह भी काफी सफेद से दिख रहे थे अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी वहां अंदर पहुंचने के बाद विक्रांत जब सोनू से मिला तब उसने अपने यहाँ आने का मकसद साफ साफ सोनू को बता दिया और फिर उससे ये सवाल किया कि मकबरे आदि से पुराने सामान को चुराने वाले लोग इसे कहा बेचते है पहले तो सोनू ने थोड़ी आनाकानी की वो विक्रांत को बातों में घुमाने की कोशिश करती रही लेकिन विक्रांत भी पहले से ही होमवर्क करके आया था तो सोनू के लिए उसे बातों में घुमाना नामुमकिन ही था पहले तो सोनू ने साफ ही कह दिया कि मैं अब इन सब चीजों के बारे में चोरों से कोई कनेक्शन रहा हो उसने बताया कि इस तरह के पुराने अवशेष वाले सामान की चोरी करने वाले लोग बड़े शातिर होते हैं ये लोग ज्यादा किसी से कॉन्ट्रेक्ट भी नहीं रखते और जो चोरी का सामान होता है वो ज्यादातर दूसरे शहरों में ले जाकर बेचते हैं। आखिर में विक्रांत को वही सुनने को मिला जिस बात का उसे डर था वो यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सामान लेकर दूसरे शहर में बेचने के लिए निकल जाते हों, क्योंकि तो अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा अब भले ही इगतपुरी के ट्रैफिक पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी अगर ये लोग सामान दूसरे शहर में ले जाकर बेच रहे हैं तो फिर जाहिर है की इनका खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा और फिर इसी वजह से ये लोग पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं देखो ये सब बकवास बंद करो विक्रांत ने सीरियस होकर सोनू की तरफ देखते हुए कहा देखो मैं जानता हूं कि तुम ब्लैक मार्केट की सबसे बड़ी सरगना रह चुकी हो तुम्हें वहां के चप्पे चप्पी की खबर है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इन चोरों के बारे में कुछ पता ही ना हो देखो सोनू मैं इस वक्त इगतपुरी के मकबरे वाले मर्डर केस की जाँच कर रहा हूँ तुमने सुना होगा उस केस के बारे में बहुत बड़ा केस है अब यहाँ समझ लो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो इससे तुम्हें फायदा ही होगा कोई नुकसान नहीं है इसके बाद विक्रांत आगे भी मदद मांगते हुए कुछ कम हो जाए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे सामने मैं खुद तुम्हारी सजा कम करवाने के लिए पैरवी कर दूंगा विक्रांत की तरफ थोड़ी गंभीर नजरों से देखा और फिर बोलने लगी देखो तुम यहाँ सिर्फ अपने मतलब से आये हो तुम्हे तो मुझसे थोड़ी ना कोई हमदर्दी है समझे अरे तुम मतलब गलत गलत मतलब समझ रही हो विक्रांत ने कहा लेकिन यहाँ पर उसे सोनू की बात से एक चीज समझ में आ गई अगर सोनू इस तरह से बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि जरूर उसे कुछ ना कुछ पता है देखो साहब आप मुझसे क्या चाहते हो मुझे कुछ नहीं पता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और मुझे किसी भी मर्डर केस से कोई मतलब नहीं है सोनू ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा अच्छा मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारे ब्लैक मार्केट में इस तरह का कोई है जो की पुराने चोरी के सामान की खरीद फरोख्त करता हो सोन में थोड़ा हंसते हो आप मेरी सजा कम करने का लालच देकर मेरे आदमियों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो वाह मेरे आदमी मेरे लिए बहुत वफादार हैं। अगर मुझे उम्र कैद भी हो जाती है तब भी मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताने वाली और दूसरी चीज मेरी फैमिली भी है अगर मैंने उनके बारे में कुछ बता दिया तो फिर वो लोग मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे जैसे ही विक्रांत के फोन में अपनी बेटी की फोटो देखी तो वो चौंक उठी उसने टेबल पर अपना हाथ पीटते हुए कहा तुम, तुम क्या करने वाले मेर, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए रुको रुको परेशान मत हो मेरी बात सुनो विक्रांत ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी बेटी इस वक्त यहाँ नहीं है और प्राइवेट कॉलेज में फीस कितनी महंगी है मैं अच्छे से जानता हूँ अब मैं सोच रहा हूँ कि वो बेचारी अपनी पढ़ाई के खर्चे और रहने के खर्चे कहा से निकाल रही होगी मुझे तो लग रहा है कि शायद तुम्हारा बैंक अकाउंट किसी और नाम से भी है जिसमे तुमने अपनी ब्लैक मनी रखी हुई है आखिर तभी तो उसका खर्चा चल रहा है लेकिन कानून के हिसाब से जब तुम्हारी तरह के किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो फिर उसके सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं फिर विक्रांत ने सोनू की आंखों में देखते हुए कहा तो फिर मुझे ये समझाओ कि आखिर तुम्हारी बेटी के पास खर्चे का पैसा कहा तो है, है। बताती हूँ सोनू तुरंत ही विक्रांत के कहने का मतलब समझ गई तुम क्या जानना चाहते हो पूछो मुझे जो कुछ पता है मैं सब कुछ बता रही हूँ लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना वो फॉरन में है अगर उसे पैसा नहीं मिलेगा तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी अब जाकर सोनू दीदी सब कुछ बयान करने को तैयार हो चुकी थी